विनय पत्रिका विन्यावली जो मन लागे गये राम चरण अस देत कलहत्र मह मगन हो तब जतन किए जस द्वंद्व हित गत मान ज्ञान रत विषय विरत खटाइ नानाकस सुख निधान सुजान को पति वय प्रसन्न कहु क्यों न हो ही बस सर्वभूतहित निर्वली कचित भगत प्रेम दृढ़ ने मये करस तुलसीदास यह होइ तब ही जब द्रव ईस जही हतो सदस जो यह मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में वैसे ही लग जाए जैसे कि यह बिना ही किसी प्रयत्न के स्वभाव से ही शरीर घर पुत्र धन और स्त्री में मग्न हो जाता है तो वह द्वंद्वों सुख दुख आदि से रहित हो जाए उसका अभिमान दूर हो जाए वह ज्ञान में तल्लीन हो जाए और विषयों से वैसे ही विरक्त हो जाए जैसे कि पीतल या तांबा रागा मिली हुई धातु के बर्तन में रखी हुई नाना प्रकार की खटालियों से उनके कड़वी हो जाने के कारण मन हट जाता है ऐसे अधिकारी भक्त पर आनंद घन चतुरशिरोमणि कौशलनाथ भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर क्यों न उसके अधीन हो जाए जो जीव भगवत चरणार्थ बिंदो में इस प्रकार प्रेम करेगा वह महापुरुष ही सब प्राणियों के हित में संलग्न निर्विकार चित्त वाला एक रस भक्ति प्रेम और भगवदी नियमों में दिन होता है परंतु हे तुलसीदास यह दशा तभी प्राप्त होती है जब रावण के मारने वाले स्वामी श्री राम जी प्रसन्न होकर कृपा करते हैं जो मन भजो हरि सुर तरु तो तज विषय विकार सार भज अजहू जो मैं कहो सोई करु समोष तो विचार विमल सतसंगत चार दृढ़ कर धरु काम क्रोध यु लोभ मोह मदराग मुख मुखनाम हृदय सिर प्रणाम सेवा कर करयन निरख कृपा समुद्र हरि अगजग रूप भूप सीता भर ये भगत वैराग्य ज्ञान यह हरितोषण यह शुभव्रत आचारु तुलसीदास शिवमत मारग यही चलत सदा सपन हु हे मन यदि तू भगवत रूपी कल्प वृक्ष का सेवन करना चाहता है तो विषयों के विकार को छोड़कर सार रूप श्री राम नाम का भजन कर और जो मैं कहता हूँ उसे अब कर अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं समता संतोष निर्मल विवेक और सत्संग इन चारों को पूर्वक धारण कर काम क्रोध लोभ मोह अभिमान एवं राग और द्वेश को बिल्कुल ही छोड़ दे इनका लेस मात्र भी न रहे कानों से भगवत कथा सुन मुख से राम नाम जपा कर हृदय में श्री हरि का ध्यान किया कर मस्तक से प्रणाम तथा हाथों से भगवान की सेवा किया कर नेत्रों से कृपा सागर चराचर विश्व में महाराज जानकी वल्लभ रामचंद्र जी के दर्शन किया कर यही भक्ति है यही वैराग्य है यही ज्ञान है और इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं अतु इसे शुभ व्रत का आचरण कर हे तुलसीदास यही शिव जी का बतलाया हुआ मार्ग है इस कल्याण में मार्ग पर चलने से स्वप्न में भी भय नहीं रहता मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर अभय हो जाता है नाहींन और को शरण लायक दूजो श्रेरघुपति समिपतिवार का सहज स्वभाव सेवक बस काहि प्रणत पर पीतिय कारण जन गुण अलप गणत सुमेरु करी अवगुण कोटिविलोक बिसार परम कृपाल भगत चिंता मणि बिरल पुनीत पतित जन तार साख आगम सब जानत दाको जस गावत तुलसीदास आस तक भज कौशल मुनि बधु बुधारण श्री रघुनाथ जी के समान विपत्तियों को दूर करने वाला तसासरण लेने योग्य कोई दूसरा नहीं है ऐसा किसका सरल स्वभाव है जो अपने सेवकों के वश में रहता हो शरणागत भक्तों पर किसका अहेतुक प्रेम है श्री रघुनाथ जी अपने दास के जरा से भी गुण को सुमेरु पर्वत के सदृश महान मानते हैं और उसके करोड़ों दोषों को देखकर भी उन्हें भूल जाते हैं क्योंकि वे बड़े ही कृपालु भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले चिंतामणि स्वरूप पवित्र करने के बिरध वाले और पतितों को संसार सागर से उद्धार कर देने वाले हैं स्मरण करते ही सहज ही मिल जाते हैं और अपने दास के दुख को सुनकर इतने जल्दी दुख दूर करने के लिए दौड़े आते हैं कि देर होने के भय से वे अपने पीताम्बर तक को नहीं संभालते इस बात के साक्षी पुराण वेद शास्त्र है द्रौपदी और गजेंद्र आदि अच्छी रह जानते हैं जिनके लोग मोह मद और काम नहीं है ऐसे कवि और ज्ञानी महात्मा जिनका यश गाते हैं हे तुलसीदास, राज सारी लोक परलोक की आशाओं को छोड़कर अहल्ला के उद्धार करने वाले उन प्रभु श्री कौशलनाथ का ही हितु भजन कर भज बेलायक सुखदायक रघुनायक सरिस सरन प्रदू जो नायन आनंद भवन दुख दवन शोक समन रमारमन गुण गणत सि आरत अधम कुजात कुटिल खलपति कहु जे समाही सुमिरत नाम बिबस हो बारक पवन सो पद जहा जान जाके पद कमलुभन मधुकर बिरत जे परम सुगति हु भाविन तुलसिधारट तेन भज ही कस कारुणिक का भजन करने योग्य सुख देने वाला और सरल में रखने वाला स्वामी श्री रघुनाथ जी के समान दूसरा कोई नहीं है उन आनंद धाम दुखों के नाश करने वाले शोक के हरने वाले लक्ष्मण लक्ष्मी रमन भगवान के गुण गिनते गिनते कभी पूरे नहीं होते जो दुखी नीच अत्यज कपटी दुष्ट पापी और भयभीत कहीं भी आश्रय नहीं पा सकते वे भी विवश होकर एक बार ही श्री राम नाम स्मरण कर उस परम पद पर पहुंच जाते हैं जहां देवता भी नहीं जा सकते जिनके चरण रूपी कमलों में ऐसे वैराग्य संपन्न मुनि रूपी भ्रमण लुभाए रहते हैं जिन्हें परम सुंदर गति मोक्ष तक का लाभ नहीं है हे सठ तुलसीदास तो उस अनाथों पर सदा कृपा करने वाले परम करुणा प्रभु का भजन क्यों नहीं करता नाथ सुकोन बिनती कहि सुनाओ त्रिविध विधि अमित अवलोक अघिया सनमुख हो सिर सिरनाव विरति हरि भगति को बेस वर टाटिका कपटल दल हरित पल्लव छाव नाम लग लाई ला ललित ला बचन कही व्याध जो विषय बिहंगन बझाऊ कुटल सत कोट मेरे रोम परवार्यही साधु गणती में पहले ही गणाव परम पर पर खर्भ गर्भ पर्वत चढ़ो अज्ञ सर्वज्ञ जनमन जनाओ साँच के धो झूठ मोह को कहत को को राम राव रो हो तुम्हारो कहा की लाज कर दास तुलसी देव देहुअपना अब देहु जन बाओ प्रभु आपको मैं किस तरह विनती कहकर सुनाऊँ तीन तरह के मन वचन और कर्म से उत्पन्न अपरिमित प्रकारों से किए जाने वाले अपने पापों की ओर देखकर जब मैं आपके शरण में सम्मुख आना चाहता हूँ तब संकोच के मारे से नीचा हो जाता है भगवत भक्तों का शेष भेस बनाकर मानो सुंदर धोखे की टट्टी बनाता हूँ और कपट रूपी हरे हरे पत्तों से उसे छा देता हूँ आपके राम नाम की लग्गी लगाकर मधुर वचनों का लाशा लगा देता हूँ और फिर बहेड़िए की भांति विषय रूपी पक्षियों को फांस लेता हूँ लोगों की दृष्टि में तिलक माला कंठी राम नाम के गुणगान करने वाला और मधुर वाणी बोलने वाला महात्मा भक्त बना फिरता हूँ परंतु मन ही मन विषयों का चिंतन करता हुआ उन्हीं की ताक में लगा रहता हूँ मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि मेरे एक रोम पर सौ करोड़ पापी निछावर किए जा सकते हैं पर तो भी अपने को संतों की गिनती में सबसे पहले गिनवाना चाहता हूँ संत शिरोमणि बनने का दावा रखता हूँ मैं बड़ा ही असभ्य और नीच हूँ परंतु घमंड रूपी पहाड़ पर चढ़ा बैठा हूँ इसी से तो मूर्ख होने पर भी अपने को सर्वज्ञ और सर्व भक्त श्रेष्ठ बतलाता हूँ हे भगवान कह नहीं सकता कि झूठ है या सच पर कोई कोई मेरे लिए कह यह कहते हैं कि यह राम जी का है और मैं भी आप ही का कहलाया चाह कहलाया चाहता हूं हे देव इससे अब अपने बाने की लाज रखकर इस तुलसीदास को अपना ही लीजिए क्योंकि जब आपका कहलाकर भी दुष्ट ही रहूंगा तो आपके वीरत की लाज कैसे रहेगी अब टाल मटोल ना कीजिए